विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतनी दूर एक सुरंग के भीतर उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलेगा विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो वो हैरानी के साथ उस बैग में भरे नोटों को देख रहा था उसमें तकरीबन एक लाख रुपए रखे हुए थे बैग में सौ रुपए के करीब दस बारह गड्डी रखी हुई थी ये नोट काफी पुराने लग रहे थे करीब अस्सी नब्बे के दशक के नोट थे लेकिन अभी भी ये चलन में थे भले ही नोट काफी पुराने समय के थे लेकिन फिर भी इतनी सहूलियत से रखे गए थे कि देखने में बिल्कुल नए से लग रहे थे एक बार के लिए तो विक्रांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था उसे ये सब महज एक सपना लग रहा था वास्तव में कभी ऐसा भी हो सकता है ऐसा उसे यकीन ही नहीं था विक्रांत का सिर अभी भी हल्का हल्का घूम सा रहा था उसे चक्कर आ रहा था विक्रांत ने सारा बैग खाली करके उसमें रखे पैसों का एस्टिमेट करने लगा उसमें सौ रूपये की कुल नौ गड्डिया थी और पचास रूपये की भी दो गडिया रखी हुई थी कुल मिलाकर एक लाख रुपए उसमें रखे हुए थे आखिर यहाँ पर कोई इतने पैसे क्यों रख कर गया है ये सोचते सोचते विक्रांत के दिमाग में अदृश्य शक्ति की बात याद आ गई। उसने आज अपनी पहेली में पहाड़ और दलदल का जिक्र किया था दलदल यानी कि कीचड़ जिसका मतलब विक्रांत को अभी तक पैसा ही समझ आ रहा था पहाड़ का मतलब काम से था और आज विक्रांत ने योगेंद्र को पकड़ने में सफलता पाली थी मतलब की पहाड़ शब्द के कोड वर्ड के मुताबिक आज उसका काम तो पूरा हो चुका था फिर दूसरा शब्द था कीचड़, जिसके अनुसार आज उसे पर्याप्त धन भी मिल गया था अभी विक्रांत का सिर घूम रहा तो नहीं रखा हुआ है लेकिन जैसे ही उसने बैग का दूसरा चैन खोला विक्रांत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया उसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था दरअसल अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए नाइट विजन टूल की मदद से सिर्फ एक घंटे तक ही रात के अंधेरे में देखा जा सकता है हर हाँ टूल को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित की गई है और विक्रांत को अब तक नाइट विजन को एक्टिवेट किए हुए एक घंटा हो गया था इस वजह से अब उसने काम करना बंद कर दिया था इसके साथ ही उसके अदृश्य टेलीस्कोपी ने भी काम करना बंद कर दिया है अब विक्रांत के आगे बड़ी समस्या आ चुकी थी भले ही उसने योगेंद्र को पकड़ लिया है और भले ही उसे इतने सारे पैसे मिल गए हैं लेकिन अगर यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाया तो सब बेकार है घनघोर अंधेरे के बीच इस सुरंग में रहना बहुत ही खतरनाक है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था विक्रांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन कर दिया फ्लैशलाइट ऑन होने के बाद भी सुरंग के भीतर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था विक्रांत को रास्ता भी नहीं याद था ऐसे में यहाँ से बाहर निकलने के लिए किस रास्ते पर जाए ये समझना काफी मुश्किल था वो कुत्ता अपनी दुम हिलाते हुए जोर जोर से भौंक रहा था मानो वो विक्रांत को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन विक्रांत उस पर यकीन नहीं कर सकता है क्योंकि वो घूम फिर के हमेशा गु ही खोजता है कहीं पता चले इस अंधेरी सुरंग में वो विक्रांत को लेकर फिर से किसी के किए हुए गु के पास न पहुँच जाए इसलिए विक्रांत ने उसे इशारों से शांत होकर बैठने के लिए, के लिए कह दिया विक्रांत यहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगा तभी उसकी नजर बगल में ही घायल पड़े योगेंद्र पर पड़ी उसके चेहरे पर काफी चोट लगी हुई थी चेहरे से काफी खून निकला हुआ था वैसे योग को तो यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर पता होगा बेहोश तो पड़ा हुआ है ढोकर यहाँ से ले जाना होगा लेकिन अगर इसे होश आ जाए तो हो सकता है की ये यह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दे फिर विक्रांत को लगा की अगर इस कमीने को होश आ भी जाए तो भी ये बाहर निकलने में मेरी मदद नहीं करेगा तो क्यूँकी उसे पता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इससे अच्छा उसका यहाँ सुरंग में ही छुपा रहना ठीक है वो विक्रांत के साथ ही यहाँ सुरंग के भीतर ही अपनी जान देना तो मंजूर कर लेगा लेकिन यहाँ से बाहर कतई नहीं जाना चाहेगा ऊपर से अभी वो बेहोश पड़ा हुआ है अब न जाने कब उसे होश आयेगा अगर उसे ज्यादा देर तक होश नहीं आया तो क्या पता उसकी यही सुरंग में ही मौत न हो जाए विक्रांत चारों तरफ देखते हुए यहाँ सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था उसे कुछ सूझ नहीं आ रहा था तभी उसे अपने टूल्स की याद आई अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को सिग्नल एम्पलीफायर और जीपीएस सिस्टम भी दिया हुआ था इन दोनों टूल्स की मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है विक्रांत ने इन दोनों टूल्स को अपने माइंड में एक्टिवेट कर लिया टूल एक्टिवेट करते ही विक्रांत के फोन में नेटवर्क आ गए उसने तुरंत ही टीम लीडर संगीता के पास फोन किया इस वक्त रात का एक बज रहा था और संगीता नींद में थी विक्रांत ने उन्हें सारी सिचुएशन बताई और कहा कि उसने योगेंद्र को पकड़ लिया है लेकिन अभी वो एक गुफा में फंसा हुआ है संगीता ने विक्रांत को आश्वासन दिया कि उन्हें विक्रांत तक पहुंचने में दो घंटे लग सकते हैं विक्रांत के पास अब कोई चारा भी नहीं था उसे अब दो घंटे तक संगीता के आने का इंतजार करना ही पड़ेगा योगेंद्र की हथकरी को विक्रांत ने अपने हाथ में फंसा रखा था तो उसने किसी तरह से उसके पूरे शरीर को खींचते हुए गुफा के किनारे पर ले गया और फिर खुद भी वहाँ दीवार से टेक लगा बैठ गया उसके ठीक बगल में वो कुत्ता भी आकर बैठ गया विक्रांत को शांति से बैठा देख वो भी चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था ना तो अब वो भौंक रहा था और ना ही इधर उधर भाग रहा था विक्रांत मन ही मन उस कुत्ते को धन्यवाद दे रहा था भले ही बेचारा गु खोजने में एक्सपर्ट था लेकिन फिर भी उसने अपनी इस प्रतिभा से विक्रांत को योगेंद्र तक पहुँचा दिया था बस अब यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तुरंत तुम्हें चिकन खिलाऊंगा शाहबाश विक्रांत के बगल में ही योगेंद्र मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था योग की शकल देखकर विक्रांत को काफी गुस्सा आ रहा था वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर तुम क्या सोचकर यहाँ छुपे हुए थे क्या तुम अपनी पूरी लाइफ अब इसी गुफा के अंदर ही काटने वाले थे क्या लेकिन अभी तो वो बेहोशी पड़ा हुआ था इसके साथ ही वो योगेंद्र से ये भी पूछना चाहता था की आखिर नाले के पास वाले आदमी तुम ही थे या कोई और था कहीं ऐसा तो नहीं की मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया विक्रांत फिर से अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम के बारे में सोचने लगा आज उसे पहाड़ और कीचड़ शब्द मिले थे और फिर आज ना सिर्फ उसका काम हुआ है बल्कि उसे काफी पैसे भी मिले हैं। अब तक तो सुबह होने वाली है आज उसने अपराधी को पकड़ भी लिया है और पैसे भी कमा लिए हैं। लेकिन फिर अभी तक उसका टास्क क्यों नहीं खत्म हुआ है? कहीं अभी कोई और टास्क बाकी तो नहीं है तभी विक्रांत को उस चमड़े के बैग की याद आ गई पहले तो उसे लगा था की ये बैग योगेंद्र का है लेकिन अब उसे लग रहा था की इस बैग का योगेंद्र से कोई लेने देना नहीं है क्योंकि तो ये बैग लेडीज का दिख रहा है और इसमें रखे नोट भी काफी पुराने हैं लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर गुफा के इतनी भीतर ये बैग कैसे आया रहा होगा और कोई इतने सारे पैसे लेकर गुफा के भीतर क्यों आया था आखिर कौन हो सकता है कहीं कोई इस माइंस से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है और फिर वो यहाँ पर इतने सारे पैसे छोड़कर क्यों गया है विक्रांत को याद आया की गुफा में जगह जगह पर काफी लैंड हुई थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर बैग लेकर आया रहा होगा और फिर लैंडस्लाइड में दबकर उसकी मौत हो गई हो या फिर इस गुफा की कुछ और भी कहानी हो और क्या पता यहाँ पर कुछ और भी चीजें हो ढूंढने पर कुछ और भी मिले अभी विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था